विशंक पलायन वर्णन इसके अनंतर महासुर भंड ने जब महान बलवान और वरदानी उन सातों का सुना, तो वह उस समय में काले सर्प के ही समान निश्वास लेने लगा था महान सौंडीर्य वह रण में विजय की इच्छा वाला होकर एकांत में महोदरों को बुलाते हुए उनके साथ भंडासुर ने मंत्रणा की थी युवराज भी क्रोध हुआ था और छोटे भाई विशंक के साथ वहाँ उपस्थित हुआ था उसने भंडासुर को नमस्कार किया था और फिर वह भी मंत्रणा के स्थान पर प्राप्त हो गया था वे उसके मंत्री बहुत ही विश्वास जिनमें आदि अग्रणी थे। बिगड़े हुए विचार वाले उस भंड ने उनके साथ ललिता के विजय करने की मंत्रणा की थी भंड ने कहा अहो अब तो असुरों के कुल का विनाश ही प्राप्त हो गया है यह विधि बड़ा बलवान है इसने हम लोगो की और में उपेक्षा ही करने में अपनी प्रवृत्ति करती है मेरे भृतियों के नाम से ही देवगण भाग जाया करते हैं ऐसे हमारा भी इस समय में विपरीत समय उपस्थित हो गया है यह होनहार ऐसी बलवान है कि यह बलवान को कलीफ़ और धनवान को भी धनहीन कर दिया करती है जो दीर्घ आयु वाला है उसको आयुहीन कर दिया करती है इस होनी का प्रहार बड़ा ही कठिन है हमारे पूजाओं का बल तो कहाँ अर्थात उस कितना विशाल है और यह दुर्लिता वधू कहाँ है अर्थात नारी की शक्ति हमारे सामने सर्वथा तुच्छ है। अनवसर में ही विधाता के ऐसे निष्ठुर विधान कर दिया है कि हमारा विनाश इन अबला नारियों के द्वारा हो रहा है दुर्घट शुरता वाली सर्पिणी माया के द्वारा बड़े बड़े उदग्र सेनानी गण संग्राम भूमि में मारे गए है इस रीति से उद्दम दर्प से संयुक्त कोई माया वाली नारी यदि हमारा संहार कर देती है तो हमारी बाहुओं के द्वारा जो भी बल अर्जित किया गया है उसको धिक्कार ही है इस प्रसंग को कहने में भी मेरी जिहवा लज्जित होती है क्या यह दुर्मदा स्त्री हमारी सेना का मर्दन कर देगी इसलिए उसके मूल का उच्छेदन करने के लिए कोई यत्न करना ही चाहिए मैंने दूतों के मुख ऐसी सुना है की उसकी वृत्ति महाबलवती है वह सब सेना के वह पीछे ही रहती है और उसके आगे हाथी घोड़े और सेनाएं सब चला करती हैं। अब इसी अवसर पर उसका पार्शनी ग्रह करो इस पार्शनी ग्रह में अर्थात पीछे पहुंचकर उसको पकड़ने में विशंग बहुत कुशल है उस विशंग के साथ युद्ध करने की इच्छा से बड़े प्रौढ़ और मदोन्मक दश पांच सैनिक भी जावे उनके पीछे की ओर कोई परिवार नहीं है वे बहुत थोड़े से सैनिकों के द्वारा रक्षित है अतः सबका निग्रह आसान है इसलिए मदोत्कट तुम बहुत संग्राम न करके गुप्त रूप से विशंक को समाचरण करो आपके साथ बहुत थोड़ी सेना जावे और सैनानी सज्जित होकर चले जो विक्रम से दिख के भी विजय करने से उद्धत हैं पंद्रह अक्षोहीणी सेनाएं भी जावे और तुम गुप्त वेश वाले होकर उस दुष्टा को मार डालो वह ही सम्पूर्ण शक्तियों की बहुत बड़ी मूल स्वरूपा है उसके समूल विनाश से ही संपूर्ण शक्तियों का समुदाय विनष्ट हो जाएगा जिस प्रकार से सरोजिनी के कंध के उच्छेदन करने पर जल में उसके दलों का विनाश हो जाया करता है सबके पीछे ही जो एक बड़ा भासुर रथ चला करता है वह रथ दस योजन से संपन्न अपने कलेवर की ऊंचाई वाला है सबके ऊपर एक छत्र पर रहा करता है जो बड़े बड़े मुक्ताओं से विनिर्मित है और परिशोभित है वह चार चमरों के द्वारा बार बार बीजियामान रहता है अर्थात चार चमर उस पर ढुराए जाया करते हैं उस पर एक बहुत ऊंची ध्वजा टंगी रहा करती है जो अंबुदों के मंडल तक पहुँचती है ऐसे ही उस रथ पर वह हरिन के समान सुंदर नेत्रों वाली आया करती है तुम चुपचाप इसी चिन्ह से उसको लक्षित कर लेना और उस पर धावा करके उस दुराचारिणी को जीत उसके केश खींच कर, मर्दन करना आगे सत्वशाली सेना चलने पर वे वधु स्त्रियों के ही द्वारा रक्षित है अतः आपके वश में शीघ्र ही आ जाएगी आपकी सहायता करने वाले सेनानियों के ये नाम हैं। सुनिए आपकी सहायता के कार्य में जो भी हैं, वे पूर्ण सावधान होंगे पहला मदनक नाम है दूसरा दीर्घजीव है हुबक हु ककलस कल की वाहन थुकलस पुण्र केतु कुकुर ये सब नामों वाले होंगे जम्बू जंभन, तीक्षणभ्रंग, तीक्षण और चंद्रगुप्त ये पंद्रह श्रेष्ठ सेनानी हैं। ये सब एक एक अक्षोहीणी सेना से समन्वित होकर आपके साथ रहेंगे महान बल वाले दमन प्रभृति भी सैनानीगण आएंगे तुम्हारी गति को शत्रुओं की सेना जिस तरह से न जान पावे उसी भांति परम गुप्त समाचर वाला होकर पार्शनी ग्रह का समाचरण करो इस कार्य में महान पुरुषों की प्रौढ़ता का उद्वहन करते हुए ही हे विशंग परम उत्तम जय सिद्धि को प्राप्त करोगे दुर्मंत्रणा वाले उस भंड ने इस तरह से ऐसी मंत्रणा करते हुए सैन्य पालकों के द्वारा रक्षित करके विशंग को भेजा था इसके अनंतर श्री ललिता देवी के पार्शनी ग्रह के उद्योग में युवराजानुज दैत्य के होने आरोप सूर्य अस्ताचल पर चला गया था लोग भीषण प्रथम युद्ध के दिवस में पार्शनी ग्रह करने की इच्छा से उसको अंधकार हो गया था अब उस अंधकार के स्वरूप का वर्णन किया जाता है जो उस समय में वहां छाया हुआ था वह अंधकार महीश के स्कंद के तुल्य धूम्र आभा वाला था उसकी कांति वन करोड़ के वपुस सदृश थी नीलकंठ पक्षी के समान उसकी कांति थी ऐसा बहुत ही घना अंधकार छा गया था वह तम कुंजों में पिंडित सा हो रहा था तथा संधियों में दौड़ सा लगा रहा था वह अंधकार सहस्त्रों भूमि के विवरों से बाहर की ओर निकल सा रहा था पर्वतों की कंदराओं से मानो वह अंधकार बाहर निकलकर आ रहा था कहीं पर वह दीपों की प्रभा के जाल में कातर चेष्ट कर रहा था स्त्रियों के कानों के उत्पल की कांति में मानो उस तम ने समाश्रय ग्रहण किया था प्रौढ़ दिगनाक की भांति कज्जल में वह अंधकार एक ही भूतसा हो रहा था और स्पुर के मंडल में मित्रता से आब्ध कर रहा था स्पुर करती हुई अस्यष्टियों में प्रिया के सा वह तम कर रहा था श्याम वनों की पंक्तियों में गुप्त रूप से वह प्रविष्ट सा हो रहा था वह अंधेरी रात्रि सुंदर नेत्रों वाली रमणी है जो अपनी नीली कंचुकी की कांति से समन्वित है ऐसे अंधकार से संपूर्ण विश्व समावृत हो गया था और कुछ भी सूच नहीं रहा था पूरे दुष्ट असुरों को तो रात्रि ही बल देने वाली हुआ करती है उन असुरों का यह माया का विलास उस अंधेरी रात्रि में ही बढ़ा करता है इसके उपरांत महान ओज वाले विशंग के साथ सेना रवाना हुई थी दमन प्रवृत्ति सेनानी गण श्याम कंकट के धारण करने वाले है और अंधकार की छठा ध्योत खडक की क्रांति को बढ़ाने वाला था वे सब श्याम पगड़ी के धारण करने वाले थे और उनके समस्त परिच्छेद भी श्याम वर्ण के ही थे अत्यधिक अंधकार से आवृत हुए वे सब एकता को प्राप्त जैसे हो गए थे अपने बड़े भाई को नमस्कार करने वाले विशंग के पीछे चल दिए थे वह विशंग कुट युद्ध के द्वारा महेश्वरी के जीतने की इच्छा वाला था उसने मेघडम्बर नाम वाले कंकट को वक्ष पर धारण किया था उसके वेश का संग्रह भी निशा के युद्ध के ही अनुरूप था उसी भांति से सेना ने भी श्याम वन के कंचुक आदि धारण किए थे उस समय में ना तो किसी दंधुबी का घोष था और ना कोई मृदुल की ही गर्जना थी प्रणब आनक और भेरियों की भी उस समय में ध्वनि नहीं हुई थी वे सब के सब गुप्त समाचरण वाले आकार से समावृत होते हुए रवाना हुए थे ये सब ऐसे वहाँ से चले थे की दूसरों के द्वारा न देखे जावे इन्होंने रिश्तियों को मयानों से निकाल लिया था ललिता की सेना के पश्चिम की ओर मुंह करके ही ये गमन कर रहे थे आवृत उत्तर मार्ग से इन्होंने पूर्व भाग का समाश्रय ग्रहण किया था ये पद पद पर अपने निश्वासों की ध्वनि को भी चलने में नहीं कर रहे थे दानवगण बहुत ही सावधान होकर पार्शनी ग्रह के लिए चल दिए थे फिर पूर्व के दिग्भाग में जाकर मंद पराक्रम वाले हो गए थे ललिता देवी की सेना भी अपने लोगों को सूचना दे रही थी वे कवचों से ढके हुए शरीरों वाले पीछे की ओर चुपचाप आ गए थे और उन्होंने ऊंचे तथा मेरोगिरी के समान चक्र रथ को देखा था जो अत्यधिक प्रदीप्त शक्तियों से परिवारित था वहाँ पर मुक्ता निर्मित आद पत्र के नीचे वह देवी विराजमान थी सहस्त्रों सूर्यो के सदृश कांति वाली और पश्चिम की और मुख्य किए हुए स्थित थी उस उत्तम रथ में अपने ही समान समृद्धि से संयुक्त कामेश्वरी आदि नित्याओं के साथ नर्म आलाप के विनोद से सेव्यमान हो रही थी